श्री परमात्मने मे नम अथाष्टम आठवा अर्जुन उवाच किं तब्रह्म किम्यात्म किषोत्तम अतिभूत च किं प्रोत्तम अतिदेव कि मुच्य अथम कोत्र देहेस्मिन मधुसूदन प्रयाण काले चम जेयोजी नियतात्म अर्जुन बोले हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है अध्यात्म क्या है कर्म क्या है अधिभूत किसको कहा गया है और अधिदेव किसको कहा जाता है यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस देह में कैसे है हे मधुसूदन वशीभूत अंत वाले मनुष्यों के द्वारा अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं श्री भगवान वाच अक्षरम ब्रह्म परम स्वभाव्याचूत करो विसर्ग कर्म सं भगवान बोले परम अक्षर ब्रह्म है और परा प्रकृति जीव को अध्यात्म कहते हैं प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है अधिभूतं छो भाव पुरुषाधिदेवतम अधि देहे देह हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन क्षर भाव अर्थात नासवान पदार्थ अधिभूत हैं पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्मा अधिदेव हैं और इस देह में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधि यज्ञ हूँ व्याख्या जैसे एक ही जल तत्व परमाणु भाप बादल वर्षा की क्रिया बूंदें और ओले बर्फ के रूप से भिन्न भिन्न दिखते हुए भी वास्तव में एक ही हैं इसी तरह एक ही परमात्म तत्व ब्रह्म अध्यात्म कर्म, अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ के रूप से भिन्न भिन्न दिखते हुए भी वास्तव में एक ही है परमाणु रूप से जल ब्रह्म है भाप रूप से जल अधियज्ञ है बादल रूप से जल अधिद है बूंदे रूप से जल अध्यात्म है वर्षा की क्रिया कर्म है और बर्फ रूप से जल अधिभूत है परमात्मा के इसी समग्र रूप के लिए गीता में आया है वासुदेव सर्व सदा हम सद सत्परम ये अंतकाल चमर मुक्त वरम या प्रयाति सद्भाव यातिनास्तत्र संशयः जो मनुष्य अंतकाल में भी निरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है इसमें संदेह नहीं है व्याख्या भगवान ने मनुष्य पर विशेष कृपा करके उसे यह छूट दी है कि उसका जीवन कैसा ही रहा हो यदि अंत समय में भी वह मुझे याद कर ले तो मैं उसका कल्याण कर दूंगा कारण कि भगवान ने अहतुकी कृपा से जीव को अपना कल्याण करने के लिए ही मनुष्य शरीर दिया है वास्तव में सब समय अंत समय ही है क्योंकि अंत समय किसी भी समय आ सकता है ऐसा कोई क्षण नहीं है जिस क्षण में अंत समय ना आता हो इसलिए मनुष्य को हर समय भगवान को याद रखना चाहिए यम यम वाप स्मरण भावम जजंत्यंते सदा तदित कुंती पुत्र अर्जुन मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वह उस अंतकाल के भाव से सदा भावित होता हुआ उस उसको ही प्राप्त होता है अर्थात उस उस योनि में ही चला जाता है व्याख्या सातवें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने यो यो याम याम, तनु भक्त आदि पदों के उपासना के विषय में मनुष्य की स्वतंत्रता बताई है अब यहाँ गति के विषय में मनुष्य की स्वतंत्रता बताते हैं तात्पर्य है कि भगवान अपने दयालु स्वभाव के कारण मनुष्य की स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनते परंतु मनुष्य ही इस मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके भोग तथा संग्रह में लगकर अपना पतन कर लेता है और दुर्गति में चला जाता है मनुष्य यदि चाहे तो इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करके देवताओं के लिए भी दुर्लभ पदक पद को प्राप्त कर सकता है तस्मा सर्वेश मनुस्मर युद्ध च मयर्पित मनोबुद्धिर्मा में वैशिष्य संशय इसलिए तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर मुझ में मन और बुद्धि अर्पित करने वाला तू निसन्देह मुझे ही प्राप्त होगा व्याख्या ऐसा कोई समय नहीं है जिसमें अंतकाल मृत्यु न आ सके इसलिए मनुष्य को नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए फिर किसी भी समय अंतकाल आएगा तो वह भगवान का स्मरण करते हुए ही शरीर छोड़ेगा जिससे वह भगवान को ही प्राप्त होगा पूर्व पक्ष यहाँ युद्ध का प्रसंग है निरंतर भगवत स्मरण करते हुए युद्ध कैसे होगा और युद्ध करते हुए निरंतर भगवत स्मरण कैसे होगा उत्तर पक्ष एक याद करते हैं एक याद रहती है जो बात अहमता में बैठ जाती है वह भूलती नहीं अतः साधक सच्चे हृदय से पूर्वक स्वीकार कर ले कि मैं भगवान का ही हूँ भगवान ही मेरे हैं तो फिर सब कार्य करते हुए भी भगवान की याद स्वतः निरंतर बनी रहेगी जैसे ब्राह्मण को अपने ब्राह्मण पने का स्मरण बिना याद किए नित्य निरंतर बना रहता है नींद में भी जगाकर उससे पूछो तो वही वह यही कहेगा कि मैं ब्राह्मण हूँ इसमें अभ्यास नहीं है प्रत्युत स्वीकृति है विवाह होने पर पतिव्रता स्त्री बिना याद किए पति को याद रखती है स्वप्न में भी नहीं भूलती यह स्वीकृति है जिसकी कभी विस्मृति नहीं होती भगवान के साथ संबंध स्वीकार करने पर साधक के मन बुद्धि स्वतः भगवान के अर्पित हो जाते हैं अभ्यास योग युक्त नेतान्यामीना परम पुरुष दिव्युचि हे पृथानंदन अभ्यास योग से युक्त और अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त हो जाता है कवि पुराण अनुशास धाता रिंत आदित्यवर्ण तमसपरस्ता जो सर्वज्ञ अनादि सब पर शासन करने वाला सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म सब का धारण पोषण करने वाला अज्ञान से अत्यंत परे सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप ज्ञान स्वरूप ऐसे अचिंतस्वरूप का चिंतन करता है प्रयाण काले मनसा चले न मनसाचलन भक्तियान च्रुवोर मध्ये प्रणमा प्राणमावेश सम्य सत परम पुरुष मुपैत वह भक्ति युक्त मनुष्य अंत समय में अचल मन से और योग बल के द्वारा भृगुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह से प्रविष्ट करके शरीर छोड़ने पर उस परम दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है यदक्षर वेद विदो वदी विशंती अद्यतो वीतरागा तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रभक्षे वेद लोग जिसको अक्षर कहते हैं वीतराग यति जिसको प्राप्त करते हैं और साधक जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वह पद मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा व्याख्या इस श्लोक में संकेत रूप से चारों आश्रमों का वर्णन ले सकते हैं जैसे यदक्षरम वेद विदो वदी पदों से गृहस्थाश्रम विसंति यद्यतोवीतरागा पदों से सन्यास और वाण आश्रम तथा तथा यदिक्षनो ब्रह्मचर्य चरंती पदों से ब्रह्मचर्य आश्रम ले सकते हैं तापर्य है कि चारों आश्रमों का एकमात्र उद्देश्य परमात्म तत्व को प्राप्त करना है सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृद्यत मृधन धायात्म प्राणम आस्थि योग धारण ओम इेका ब्रह्म व्याहरन्मा मनुस्मर यदेह याति परमा गति इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोककर मन का हृदय में निरोध करके और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ जो साधक ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है वह परम गति को प्राप्त होता है पार्थ योगिनः। हे अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ व्याख्या भक्त केवल भगवान को ही अपना मानता है और सदा उन्हें अपने पास देखता है इसलिए वह नित्य निरंतर भगवान में ही लगा रहता है उसकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य की सत्ता न होने से उसका मन भगवान को छोड़कर कहाँ जाए कैसे जाए क्यों जाए इसलिए वह अन्य चित्त वाला हो जाता है उसे भगवान का स्मरण करना नहीं पड़ता प्रत्युत उसके द्वारा स्वतः भगवान का स्मरण होता है ऐसे नित्य निरंतर भगवान में लगे हुए भक्त के लिए भगवान सुलभ है सततम का अर्थ है जिस दिन से साधक ने इस बात को पकड़ा उस दिन से लेकर मृत्यु तक भगवान का स्मरण करे और नृत्यशह का अर्थ है जब से नींद खुले तब से लेकर गाढ़ नींद आने तक भगवान का स्मरण करें। भगवान संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति घटना अवस्था परिस्थिति आदि में परिपूर्ण होने से प्राणी मात्र को नृत्य प्राप्त है अतः उनके विषय में सुलभता अथवा दुर्लभता कहना बनता ही नहीं परंतु लोगों ने उन्हें दुर्लभ मान रखा है इस मान्यता को मिटाने के लिए भगवान यहाँ अपने को सुलभ बताते हैं पूर्व पक्ष तो फिर सबको भगवत प्राप्ति का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है उत्तर पक्ष जैसे गाय के शरीर में व्याप्त घी किसी के काम नहीं आता ऐसे ही सब में व्याप्त होने पर भी भगवान लगन के बिना अनुभव में नहीं आते लगन न होने का कारण है शरीर संसार को सत्ता और महत्ता देकर उन्हें अपना मानना इसलिए भगवान ने नित्य निरंतर अपने में लगे हुए भक्त के लिए ही अपने को सुलभ बताया है माम पेत्य पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम नापनवंति महात्मानः संसिद्धिम परमा गहात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुखाले अर्थात दुखों के घर और अशाश्वत अर्थात निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं अर्थात उनको परम प्रेम की प्राप्ति हो गई है व्याख्या भोग और संग्रह में लगे हुए सकाम मनुष्य के लिए तो यह संसार दुखालय है पर सेवा और भगवत भजन में लगे हुए निष्काम मनुष्य के लिए यह संसार भगवत स्वरूप है परमात्म तत्व की प्राप्ति एक बार होती है और सदा के लिए होती है इसलिए परमात्मा को प्राप्त हुए मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता वह सदा सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाता है यदि उसमें भक्ति के संस्कार हों तो वह जन्म मरण से मुक्ति के साथ साथ प्रतिक्षर वर्धमान परम प्रेम को भी प्राप्त कर लेता है आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तनजुन मेत्य तो कौंते पुनर्जन्मन विद्यते अर्जुन ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावर्ती वाले हैं अर्थात वहां जाने पर पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है परंतु हे कौन्तेय मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता व्याख्या भोग और संग्रह की आसक्ति से ही पुनर्जन्म होता है इसलिए जिस मनुष्य में भोग और संग्रह की आसक्ति है वह यदि पुण्य कर्मों के प्रभाव से ब्रह्मलोक तक चला जाए तो भी उसे लौटकर जन्म जन्ममरण में अर्थात दुखाले संसार में आना ही पड़ता है ब्रह्मलोक तक सभी लोगों की प्राप्ति कर्मों का फल है जब प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है तो फिर उसका फल अविनाशी कैसे होगा परंतु परमात्मा की प्राप्ति कर्मों का फल नहीं है अतः परमात्मा की प्राप्ति होने पर फिर वहां से लौटकर दुखाले संसार में नहीं आना पड़ता सहस्रयुग पर्यंत अहर ब्रह्मणो विदु रात्रि युग सहस्रांता देहो रात्रो जना जो मनुष्य ब्रह्मा के एक हजार चतुर्युगी वाले एक दिन को और एक हजार चतुर्युगी वाली एक रात्रि को जानते हैं वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले हैं अव्यक्ता व्यक्त सर्वा प्रभंत हरागमे रात्र प्रलीयंते तथा व्यक्त संज्ञके ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं और ब्रह्मा के रात के आरंभ काल में उस अव्यक्त नाम वाले ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही संपूर्ण शरीर लीन हो जाते हैं भूतग्राम स एवाय भूत प्रलीय रात्र वश पार्थ प्रभुवतरागवे हे पार्थ वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न हो होकर प्रकृति के परवस हुआ ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है और ब्रह्मा की रात्रि के समय लीन होता है व्याख्या बदलने वाले शरीर संसार का विभाग अलग है और न बदलने वाले आत्मा परमात्मा का विभाग अलग है शरीर संसार तो बार बार उत्पन्न होते और नष्ट होते हैं पर आत्मा परमात्मा वे के वे ही रहते हैं कितने ही प्रलय महाप्रलय और सर्ग महासर्ग क्यों न हो जाए जीवात्मा स्वयं वही का वही रहता है इसलिए देश काल वस्तु व्यक्ति क्रिया अवस्था परिस्थिति आदि के अभाव का अनुभव तो सबको होता है पर स्वयं के अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता परंतु शरीर को मैं मेरा तथा मेरे लिए मान लेने के कारण शरीर के परिवर्तन को जीवात्मा अपना परिवर्तन मान लेता है और बार बार जन्मता मरता रहता है जैसे रेलगाड़ी पर चढ़ने से मनुष्य रेलगाड़ी के परवश हो जाता है जहाँ रेलगाड़ी जाएगी वहाँ उसे जाना ही पड़ता है ऐसे ही शरीर के साथ संबंध जोड़ने से मनुष्य प्रकृति के पर्वश हो जाता है और उसे जन्म मरण के चक्र में जाना ही पड़ता है पर तस्मा भाव व्यक्तियों व्यक्ता सनातन यह न भूतेशनश्य परंतु उस अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से अन्य विलक्षण अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त ईश्वर है वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता व्याख्या ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से भी श्रेष्ठ कारण शरीर मूल प्रकृति है और उससे भी श्रेष्ठ परमात्मा है परमात्मा के समान भी दूसरा कोई नहीं है फिर उनसे श्रेष्ठ कोई हो ही कैसे सकता है असंख्य ब्रह्मा जी उत्पन्न हो होकर लीन हो गए पर परमात्मा वैसे के वैसे ही है अव्यक्तोपक्षर इतो परमा गति यम प्राप्य न निवर्त तम उसी को अव्यक्त और अक्षर ऐसा कहा गया है तथा उसी को परम गति कहा गया है और जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आते वह मेरा परम धाम है व्याख्या वास्तव में परमात्म तत्व वर्णनातीत है अव्यक्त अक्षर परम गति आदि नाम उस तत्व का संकेत मात्र करते हैं क्योंकि वह अव्यक्त व्यक्त अक्षर क्षर गति स्थिति आदि से रहित निरपेक्ष तत्व है उसे प्राप्त होने पर जीव लौटकर संसार में नहीं आता कारण कि जीव उस परमात्म तत्व का सनातन अंश होने से उससे अलग नहीं है संसार में तो वह भूल से अपने को स्थित मानता है वास्तव में शरीर ही संसार में स्थित है वह स्वयं नहीं पुरुष सपर पार्थ भक्त लातस्थानी भूताद तत हे पृथानंदन अर्जुन संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत है और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है वह परम पुरुष परमात्मा तो अन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है व्याख्या ज्ञान मार्ग में तो ज्ञानी पुरुष संसार से छूट जाता है मुक्त हो जाता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है परंतु भक्ति मार्ग में संसार से मुक्त होने के साथ साथ भक्त को भगवान की तथा उनके प्रेम की भी प्राप्ति हो जाती है अतः कर्मयोग तथा ज्ञान योग तो साधन है और भक्ति योग साध्य है यत्र काले ये तनावृत्ति चैव योगिनः प्रयातायां कालम कालम् मे भरतर्षभः परंतु हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन जिस काल अर्थात मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं अर्थात पीछे लौटकर नहीं आते और जिस मार्ग में गए हुए आवृत्ति को प्राप्त होते हैं अर्थात पीछे लौटकर आते हैं उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूँगा व्याख्या जैसे किसी स्थान पर हमारी कोई वस्तु कपड़ा थैला रुपये आदि छूट जाती है तो उसे लेने के लिए हम वापस उस स्थान पर जाते हैं ऐसे ही संसार में किसी वस्तु व्यक्ति में मनुष्य की आसक्ति रहती है तो उसे पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है तात्पर्य है कि परिवर्तनशील शरीर संसार के साथ संबंध रखने से पीछे लौटकर आना पड़ता है और शरीर संसार के साथ संबंध न रखने से पीछे लौटकर नहीं आना पड़ता अग्निर्ज्योतिर शुक्ल षण्मा उत्तरायण त्र प्रयाता गति ब्रह्म ब्रह्मविदो विदोजना जिस मार्ग में प्रकाशस्वरूप अग्नि का अधिपति देवता दिन का अधिपति देवता शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता और छह महीनों वाले उत्तरायण का अधिपति देवता है उस मार्ग से शरीर छोड़कर गए हुए ब्रह्मवेत्ता पुरुष पहले ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पीछे ब्रह्मा के साथ ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं व्याख्या पहले साधना साधनावस्था में जिनके भीतर ब्रह्मलोक की वासना अथवा अपने मत का आग्रह रहा है वे क्रम मुक्ति से पहले ब्रह्मलोक में जाते हैं और फिर महाप्रलय आने पर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं क्रम मुक्ति में ब्रह्मलोक मार्ग में आने वाले एक स्टेशन की तरह है जहां भोगों की वासना वाले मनुष्य उतरते हैं परंतु जिनमें भोगों की वासना नहीं है वे वहां नहीं उतरते हमारा कोई प्रयोजन न हो तो मार्ग में स्टेशन आए या जंगल क्या फर्क पड़ता है धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मा दक्षिणाय त्रम संजोले योगी प्राप्त निवर्त जिस मार्ग में धूम का अधिपति देवता रात्रि का अधिपति देवता कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता और छह महीनों वाले दक्षिणायन का अधिपति देवता है शरीर छोड़कर उस मार्ग से गया हुआ योगी सकाम मनुष्य चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर लौट आता है अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है शुक्ल कृष्ण गतिशेत जगत शास्वते मते एक या यत्यनावृत्ति अन्या वर्तते पुनः क्योंकि शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियां अनादिकाल से जगत प्राणी मात्र के साथ संबंध रखने वाली मानी गई है इनमें से एक गति में जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता और दूसरी गति में जाने वाले को पुनः लौटना पड़ता है नईते श्रुति पार्थ जानन योगी मुखियति कशनम तस्मा सर्वेशु योगयुक्तो भवा हे पृथानंदन इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता अतः हे अर्जुन तू सब समय में योगयुक्त समता में स्थित हो जा व्याख्या सकाम भोग तथा संग्रह की कामना वाला मनुष्य ही मोहित होता अर्थात जन्म मरण में जाता है शुक्ल और कृष्ण मार्ग को जानने वाला मनुष्य निष्काम योगी हो जाता है इसलिए वह जन्म मरण में नहीं जाता अर्थात कृष्ण मार्ग को प्राप्त नहीं होता वेदे सुयज्ञे वेदेश तपस्व दान पुण्य फल प्रदिष्ट अत्ये तत्सर्विद विदिवा योगी परम स्थान उपैति चाद्यम योगी भक्त इसको इस अध्याय में वर्णित विषय को जानकर वेदों में यज्ञों में तपो में तथा दान में जो जो पुण्य फल कहे गए हैं उन सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है और आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है व्याख्या पूर्व श्लोक में शुक्ल और कृष्ण दोनों गतियों का उपसंहार करके अब भगवान यहां पूरे अध्याय का उपसंहार करते हैं वेदाध्ययन यज्ञ तप दान आदि जितने भी पुण्य कर्म हैं उनका अधिक से अधिक फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति होना है जहां से पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है परंतु भगवान का आश्रय लेने वाला भक्त उस ब्रह्मलोक का भी अतिक्रमण करके परम धाम को प्राप्त हो जाता है जहाँ से पुनः लौटकर संसार में नहीं आना पड़ता ओम तस्दीति श्रीमद्भगवद्गीताषत्सु ब्रह्म विद्या श्री कृष्णार्जुन संवाद अक्षर ब्रह्मयोगो नाम अष्टमोध्यायः